and um... तारक्षो क्षनेस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओम शांति शांति शांति, शांति ओ यो ब्रह्माण गिदातिपूर्वदां प्रशिणु तस्म तम हदमात्मु प्रकाशम्क्षिवे शरण प्रपद्य ओ शाति शांति ओम ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तभ्यो वन सर्षिभ्यो नमो सर्वो प्रज्ञन ब्रह्मेवाहमस् ब्रह्मे वाहस् नारायणं पदम भविष्ठ शपुत्रपराशर चंशुक गौड़प योगेन्द्रमथ शिष्य श्रीशंकर्यमता पदमा पादल च शिष्य तम तो नस्म गुरु सततमा नोस्मे श्रुति स्मृति पुराण नल कल नमा भगवान शंकरं शंकरं लोकशंकरं शंकराचार्यं शकरशंक्यं केशव वादराय सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्तिभागिने व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओति शांति शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद हम लोग अंतिम बलि में प्रथम मंत्र विचार कर रहे थे <coughs> ऊर्धमूल अवाक्शाख शाख इसव सनातन तदवे शुक्र तद ब्रह्म तदेव अमृत मुच्यते तस्का श्रिता सर्वे तु कशन नतीत इसमें यह संसार इसको ऊर्धमूल अवशा कहा गया इसके लिए भगवान भाष्यकार इस संसार का स्वरूप विस्तृत वर्णन कर दिए तो क्यों संसार का स्वरूप इस प्रकार की वर्णन करते हैं इसे वैराग्य होने के लिए आ, ये शायद बृहदारण्यक का वाक्य है नहीं अस्माद् विरक्तस्य ब्रह्म विद्याम रुचि नहीं और एक शब्द है तो ब्रह्म विद्याम अधिकार्थी ऐसा कुछ शब्द है अधिकार ये बृहदारण्यक में है इससे वैराग्य होने से ही ब्रह्म विद्या में अधिकार भाष्य में हम लोग देख रहे थे आगे चतुर्थ पंक्ति में 114 सौ पृष्ठ में स्वर्ग नरक प्रेता प्रेतादि भी शाखा भीर अवाक शाख यह जो संसार वृक्ष हो गया तो अवाक शाख तो ये पंक्ति देखे थे अच्छा तो ये अवा, अवांची शाखा इति अवा, अवाची अवाची गीप होने से गीप होने से जाना सर्वनाम स्थान नहीं हुआ तो नुम नहीं होगा ठीक है अवाची शाखा यश जिसका शाखा है सब नीचे की तरफ है नीचे की तरफ अर्थात क्योंकि ब्रह्मा उर्धव है इसलिए शाखा सब नीचे ऐसा कह दिया गया स्वर्ग नरक तीरियक प्रेतादि भी शाखा भी यही सब स्वर्ग नरक तिरयक प्रेतादि ये सब शाखा शाखा आदि ये सब अर्थात ये ये लोक और वो लोक में जो सब निवासी है तो वो लोक सब शाखा हो गए और बाकी उसमें सब निवासी रहेंगे प्रेतलोक स्वर्गलोक नरक लोक तिरक तिरक अर्थात जो पशु पक्षियों का लोक शब्द से शरीर लिया जाएगा तो लोक लोक्यते भूज्यते कर्मफलानी अस्मिन लोक शरीर तो यही सब शाखा होगी सनातन अनादित्वात् चीरम प्रवृत सनातन अर्थात अनंत नहीं है किंतु तो अनादि है इसलिए कहते हैं अनादिवा चीर प्रवृत्त चीरम अर्थात अनादिकाल से प्रवृत ये चल रहा है जब जबसे अज्ञान से संसार यदस्य संसार वृक्ष से मूलम तदव शुक्र शुभ्रम शुद्ध ज्योतिषम्चैतनज्योतिस्वभा तदेश ब्रह्म महत्व संसारवृक्ष मूलम असारवृक्ष से यदूल यह संसार वृक्ष का जो मूल है तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम तदेव शुक्रम सुक्रम का अर्थ कहते हैं शुभ्रम शुभ्रम का अर्थ फिर कह देते हैं शुद्धम शुद्ध <coughs> है शुद्ध अर्थात कहते हैं ज्योतिष मत ज्योतिष ज्योतिष अर्थात प्रकाश रूप और स्पष्ट करते हैं चैतन्यात्म ज्योति स्वभाव बहुत चैतन्य वही आत्मज्योति तदेव स्वभाव यश्य अर्थात ब्रह्मात्मनो ऐक्यम ये कहा जाते हैं जो आत्म आत्मज्योति है वही ही ब्रह्म है तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म है सर्व महत्वात् तदेव ब्रह्म सर्व महत्वात् अर्थात ये ब्रह्म शब्द उसमें प्रवृत्ति निमित्त कह देते हैं सर्व महत्वात् सर्व महत्वात् के चलते उसको ब्रह्म कह दिया गया तो इसमें ब्रह्म शब्द का वित्पत्ति करने से यही निश्चय होता है कि वो सर्व महत्वाद इसलिए सर्व महत्वाद को हेतु बना दिए <coughs> ब्रह्म कहने में संसार का मूल को ब्रह्म कहने में हेतु हो गया सर्व महत्वाद क्या सूत्र यहाँ लगेगा सर्वमहत्वाद संसार मूल ब्रह्म को कहते हैं ब्रह्म शब्द किस सूत्र से बनेगा नो अचे धातु है इसलिए कह देकर सर्वमहत्व सबसे बड़ा है व्यापक है ये निमित्त से धातु से ब्रह्म शब्द का ये निष्पन्न होता है तदेव अमृतम अविनाशी स्वभाव उच्यते कथ्यते सत्यत्वात् तदेव वही जो संसार मूल ब्रह्म अमृतम अमृतम निरतिशय अमृतम देवताओं को भी अमर कह दिया जाता है किंतु वो सातिशय है और अविनाश स्वभावम अविनाश स्वभावम इसमें क्या समास हो जाएगा बहुबरी हो जाएगा तर अविनाश में नहीं करेंगे न विनाश अविनाश अविनाश जिसका स्वभाव है जिसका धर्म है सत्यत्वा सत्य है सत्य अर्थात त्रिकाला बाध्य है इसलिए अविनाशी हो जाएगा और बाकी इसको छोड़कर के बाकी जो है ये है ब्रह्म अविनाशी इसको छोड़कर के बाकी और भी कोई अविनाशी हो सकता है कहते हैं बाकी कोई अविनाशी नहीं है सब विनाशी है वाचारंभम विकारो नाम धेयम अनृतम अन्यत अतो मत्यम अन्यत इस ब्रह्म को छोड़कर के बाकी जो है सब अनृतम अन मिथ्या कल्पित है इसके लिए प्रमाण देते हैं वाचा वाचारंभम बिकारो नाम वाचा आरंभम वाचो आरंभम तो समास अच्छा। आरंभ में आरभ्यते अनैन आरंभण तो यहाँ वास्तविक है वाचा आरंभणम इस प्रकार के पदच्छेद दिखाए हैं कि वास्तविक और षठी अर्थ में तो वाचो आरंभणम अर्थात शब्दों आरभ्यते इति वाचा आरंभणम उसका अर्थ हो गया विकार जैसे मृद है मृद अगर है तो उसमें घट शब्द प्रयोग नहीं हो जाएगा जब ये कंबुग्रीवादिमान रूप में आ जाएगा तभी तो कहा जाएगा ये घट है तो यह जो घट शब्द अभी प्रवृद्ध आरंभ हो गया उसका निमित्त क्या है कहते तो हैं ये कंबुग्रीवादिमान जो रूप हो गया ये रूप कल्पित हो गया तो वाचियंत शब्द से आरंभण अर्थात आरभ्यते अनैना आरंभण तो वाघ आर शब्द आरंभ होता है जिसके चलते ये नाम रूप भिन्न आ गया इसलिए घट शब्द प्रयोग कर दिया तो घट शब्द प्रयोगों का निमित्त जो हो गया वो विकार है केवल नाम रूप है नामध्येयम नामध्येयम नाम, नाम, नाम मात्रम भाग रूप नाम अन मिथ्या है कौन कहते हैं अन्यत बाकी इस ब्रह्म को छोड़कर के जो है बाकी सब अनृतम अन मर्त्यम क्योंकि ब्रह्म अमृत है उससे भिन्न जितने होंगे मर्त्य हो जाएंगे तो यहाँ वाचा आरंभण ये छांदोग्य सप्तम अध्याय का षष्ठ का शायद प्रथम प्रथम खंड में ही है तो इसको देख ले सकते हैं वहाँ समाज शायद वाचा आरंभण दिए हैं और उसको ष्ठी अर्थ किए हैं अन्यत्र भी बहुत उदाहरण दिया जाता है ब्रह्मसूत्र में भी इसको दिखाए हैं कहीं टीकाकार एक जगह में तस् ब्रह्मणि लोका गरीच्युदक मयासमशनाभा अवगमना श्रिता श्रिता सर्वे समस्ता उत्पत्तिल त्रिता लोका सर्वे इस प्रकार कह दिया गया आज्ञा तस्का श्रिता सर्वे तस्त है हे परसत्ये ब्रह्मणि परस्य परमार्थश्च सो सत्य इस प्रकार की परमार्थ सत्य ब्रह्मणी लोका लोका अर्थात जो ऊपर में कह दिया स्वर्ग नरक तिर ये सब जो और शाखा शब्द से जिनको कह दिया गया ये सब लोक कैसे हैं कल्पित है, है। दृष्टांत देते हैं गंधर्व नगर गंधर्व नगर आकाश में जो मेघ नाना रूपों से कभी दिखते हैं बालक उसको गंधर्वों का नगर बालक अर्थात पूछता है ये नगर जैसा दिखता है तो उसको बड़े लोग बता देते हैं ये तो गंधर्वों का नगर है इसी प्रकार के दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है गंधर्व नगर मरीची उदक ये दूसरा दृष्टांत देते हैं मरीची उदक जो मरीची का कहते हैं नहीं है केवल दिखता है माया समाह तो माया के जैसे है अर्थात तो पदार्थ नहीं है खाली दिखता है ये सब बाकी सब लोगों का स्वरूप कह दिया गया और इनका नास कहते हैं परमार्थ परमादर्शना भावगमना परमाथदर्शन अभावगमनम ये परमादर्शन अभावगमना इस प्रकार की कर लेंगे परमार्थ परमाथदर्शना भावगमना परमार्थ दर्शन होने से ये सब अभाव को प्राप्त करेंगे श्रिता हा, श्रिता का अर्थात आश्रिता सर्वे लोका सर्वे अर्थात समस्ता सभी लोग इसमें आश्रित हैं, आश्रित है अर्थात उत्पत्ति स्थिति लय तीनों काल में इसमें ही आश्रित है अर्थात यही सभी का कारण है तद न अत्येती कश्चन ये अंतिम में कहा गया तद तद अर्थात तद ब्रह्म न अत्येती न अतिवर्तते वर्तते करता हो गया कश्चन कोई भी न अत्ये न अत्यधिकार्थत न अति अतिवर्तते अर्थात इसको त्याग करके अन्य कोई भी पदार्थ विद्यमान नहीं हो सकता है मृदादिम इव घटादि कार्यम मृदादिम इव घटादि कार्यम इसमें एक कर्ता है एक कर्म है किसको यहाँ कर्ता लेंगे किसको कर्म लेंगे जैसे पूर्वों में दारष्टांत में कह दिया गया तद् ब्रह्म कश्चन न अत्येती तद् ब्रह्म कश्चन न अत्येती कश्चन ये क्या विभक्ति होगी प्रथमा तो कोई भी तद् ब्रह्म फिर तद् ब्रह्म में क्या विभक्ति लेंगे द्वितीया कोई भी इस ब्रह्म को अतिक्रमण नहीं करता है दृष्टांत देते हैं मृदादिम इव घटादि कार्यम इसमें प्रथमा कौन होगा करता घटाधिकार्य और द्वितीय कर्म मृदादि तो घटाधिकार्य जैसे अर्थात कार्य कभी भी कारण का अतिक्रमण नहीं कर सकता है कश्चन कशन अर्थात कश्चिद भी विकार विकार कभी कारण का अतिक्रमण नहीं कर सकता अर्थात तीनों काल में उत्पत्ति स्थिति लय तीनों काल में विकार कारण में ही आश्रित होगा ए जगत यह जगत ये सब रोका ये सब कल्पित है वो इसी में ही आश्रित है बहुत वेदांत तो विचार करने के बाद कभी कभी व्यवहार में ये जगत कल्पित ऐसे भाषित तो होगा तो, और किंतु जब प्रारब्ध फल देने वाला व्यवहार वहां भाषित तो नहीं होगा वहां तो तादाद में करके सुख दुख दिलवाएगा किंतु जब धीरे धीरे धीरे धीरे ये संस्कार और बढ़ेगा और बढ़ेगा फिर सुख दुख जिस समय में पूर्व समय में हो जाता था उस समय में भी ये विचार उठेगा धीरे धीरे ये सब कल्पित है क्या उसमें इतना व्यथित तो हो जाना अथवा हर्षित तो हो जाना ये सब ऐसे चलेगा धीरे धीरे संस्कार बढ़ता है तो इसका लाभ होता है आगे टीका में यह मंत्र पूरा हुआ प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र के लिए कार्य से शून्यता पर्यंतम नष्ट से असत्व पूर्वकम एवं जन्म तत्व नास्ती मूलम इति संकत है तो सिद्धांति प्रथम मंत्र में कह दिया कि ऊर्ध्व मूल और जो जगत का मूल है वो ब्रह्म ही है अभी शून्यवादी लोग कहेंगे कार्य से शून्यता पर्यंतम नष्ट खाली शून्यवादी न्यायिक लोग भी कहेंगे असत कार्यवादी न्यायिकों को कहा जाता है ठीक है तो भाष्य में तृतीय पंक्ति में ही पूरा हो गया था तुम्ल्य कृतो महारवो तृतीय पंक्ति में था तो हो गया महारवो यस्मिन विग्रह ये सब बहुत हो गया था कार्य से शून्यता पर्यंत नष्ट कार्य जो की यथासख्य न हो गया था ठीक है कार्य से शून्यता पर्यंतम नष्ट जो असत कार्यवादी वाले होते हैं अथवा बौद्ध वाले वो तो कहेंगे कुछ भी नहीं है असत कार्यवादी को यहाँ कहा जाएगा कार्य नष्ट हो जाएगा कहाँ तक तो कहते हैं शून्य पर्यंत इसको कहते हैं निरन्वय विनाश कुछ रहेगा नहीं असत्व तो पूर्वक में जन्म अच्छा ये तो फिर शून्यवादी ही हो जाएगा पूर्वकम एवं जन्म तत्व नास्ती मूलम इसलिए जगत का कोई मूल नहीं है शून्य से ही सब उत्पत्ति होती है जैसे वो शून्यवादी लोग क्या कहेंगे अन्य लोग कहेंगे कि बीज से अंकुर हुआ और वो लोग क्या तर्क देंगे बीज रहता रहे तो अंकुर हो जाएगा क्या नहीं होगा अर्थात बीज नष्ट हुआ तो नष्ट हुआ अर्थात बीज का अभाव हुआ तो बीजाभाव से अंकुर बना इसलिए शून्य से बना अभाव से पदार्थ बना ओलो ऐसे तर्क देते हैं असत्व पूर्वकमेव जन्म तत्व नास्ती मूलम इस प्रकार के अच्छा ठीक है ये संकते भाष्य में यद् विज्ञा अमृता इत्युच्यते जगतो जगत्मूल तदेव नास्ति ब्रह्म असत एव इदं इति यद् यद यस्य य जिसका ज्ञान होने से अमृता अमृत हो जाते हैं अर्थात जो इसको जान लेता है वो अमृत हो जाता है इति उच्यते कहा जाता है वो कौन है यद तद जगतो वो मूलम वो जगत का मूल है तदेव ब्रह्म नास्ति वो ब्रह्म है ही नहीं तो ब्रह्म अगर है ही नहीं जगत का मूल ये जगत कहाँ से आता है असत एव इदम इति असत क्या विभक्ति हो जाएगी पंचमी असत से एव इदम इदम जगत निश्रितम निकला हुआ है इति सिद्धांति कहता है कि तन्नः ये बात ठीक नहीं है टीका में तषाणसुत्त्पत्ति अदर्शना सत्पूर्वक अस्ति सद्रुपम वस्तु जगतो जगत मूल तच प्राणपलक्ष्यम प्राणप्रभृतेरपी हेतुवाद सस विषाणस अदर्शना सस विषाणादि असत अभी जो भाष्य में असत दिया था क्या विभक्ति लिए पंचमी तो यहाँ कहते हैं सस विषाणादेर असतः समुत्पत्ति अदर्शनाथ सस विषाणादि जो असत है उससे किसका कभी जन्म हो जाएगा ये नहीं होता है तो इस प्रकार की क्योंकि भाष्य में पंचमी दिए हैं तद तो अनुसार ये अन्वय होगा असत सत पूर्वकत्व प्रसिद्धेश सत्पूर्वक अर्थात जो पदार्थ उत्पन्न होता है सद्रूपम वस्तु जगतो मूलम अच्छा ठीक है तो सत्पूर्वक प्र, सत्पूर्वक प्रसिद्धेश अर्थात है? पूर्व में पूर्व काल में जो कारण रहेगा वो सत्य ही होना पड़ेगा वो असत नहीं हो पाएगा सत पूर्वक बहुगृह ले लेंगे अर्थात सत पूर्व यस्मा जो कारण होगा जो कि पूर्व काल में रहेगा वो सत ही होना पड़ेगा सतपूर्वकत्व प्रसिद्धेश अस्ति सद्रूपम वस्तु जगत वो मूलम जगत का मूल सद्रूप ये विद्यमान है अर्थात जगत का मूल कोई असत्य नहीं हो पाएगा तच्च प्राणपद लक्ष्यम जो आगे मंत्र आ रहा है उसमें प्राण शब्द है उस प्राण शब्द से उसी जगत का मूल ब्रह्म को ही लक्षित किया जाएगा तो जह्म को कहने के लिए प्राण शब्द क्यों व्यवहार कर दिए उसके लिए कहते हैं प्राण प्रवृत्तिरपी हेतुत्वा प्राण प्रवृत्ति का भी यही हेतु है प्रश्न उपनिषद में पूछते हैं पिप्पलाद महर्षि को कि प्राण कहाँ से आता है जो कि शरीर का धारण करता है उत्तर देते हैं आत्मन ऐसा प्राणो जायते आत्मा से ही ये प्राण की उत्पत्ति प्राण। प्राण प्राणसम प्राण लेने से हिरण्यगर्भ आगे मंत्र यदिद किंच जगत्सर्व प्राण एजतिशत महद्रमुत यदद्विदु अमृतास्ते यद जगद किंचम जगत् जतिश्रिता एजति एजति मस्रृत महद्र उद्यत यदि विदुर् अमृता यदिद किंच इदम किंच कर्के समस्त जगत, सकल जगत प्राण एजति प्राणे एजति है अर्था प्राणे सति एजति प्राणे अर्थ ब्रह्मणि तो ब्रह्मणी सती एजति एजति अर्थात स्पंदते अर्थात यह जगत विद्यमान होता है उसी से ही उत्पन्न होता है तो ब्रह्म है प्राण शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा सप्तमी अर्थात ब्रह्मणी सती यह जगत उत्पत्ति होती है ब्रह्म से ही निश्रितम उसी से ही उत्पन्न होता है और एजती एजती एजरी कंपनी तो अर्थात इसकी स्थिति जगत की स्थिति वो भी वही परमात्मा होने पर स्थिति अर्थात कोई जो क्रिया होती है चेष्टा इत्यादि ये सब ब्रह्म होने पर भी और निश्रितम ततएव अर्थात उसी परमात्मा से ये जगत की उत्पत्ति और वो परमात्मा ब्रह्म कैसा है कहते महत भयम महत चो भयम ची महत च तद भयम चि महत भयम ब्रह्म हो गया भयम भय में धातु है ई भी क्या सूत्र लगेगा ए रच उन्हें भय हो गया विभेती अस्मात्ति भय अर्थात यह जो ब्रह्म है इसे बाकी सब कुछ भय करते हैं इसलिए महद भयम कहा गया हर वो कैसे है कहते हैं वज्रम उद्यतम वज्रम उद्यतम यो। ये जैसे कोई वज्र उद्यत करके अगर विद्यमान है तो बाकी सब उसे भय करेंगे इसी प्रकार की है ब्रह्म सब उसको भय करेंगे ये तद विदुर जो इस, इस, इसको जानता है इस ब्रह्म को ये बहुवचन कह दिया विदु ते अमृता भवंती क्योंकि इस ब्रह्म को जो जानेगा वो असो ब्रह्म तद ब्रह्म ऐसा जानेगा अहम अहम जाना तो फिर वो अमृत ही हो गया क्योंकि ब्रह्म स्वयं अमृत है भाष्य में द्वितीय पंक्ति में यदिदम किंच अर्थात कहते हैं यद किंच इदम यदिदम किंच का पद व्यत्यय करके दिखाते हैं कौन इदम कहते हैं जगत सर्वम सकल जगत प्राणे प्राणे का अर्थ कहते हैं परस्म ब्रह्मणी सती होने पर परब्रह्म कारण रूपेण विद्यमान होने पर एजती एजति का अर्थ कंपते और तथा निश्रित निर्गत सत प्रचलति नियमेन चेष्टते उसी ब्रह्म से ही सृष्ट हो करके चेष्ट तो होता है अर्थात जगत में चेष्टा होता है यदेव जगत आदि कारण ब्रह्म तन महद्भयम जो जगत उत्पत्ति का कारण है ब्रह्म जगतः उत्पत्ति उत्पत्ति आदि आदि कहने से स्थिति लय इसका जो कारण है वो ब्रह्म तन महत् इसका विग्रह देते हैं महत् च तद भयम ची महदयम उसमें तो भय शब्द आ गया फिर विभेदी अस्मादी भयम हो गया महद वज्रम उद्यतम इव वज्र उद्यत अर्थत् उद्यतम इव वज्र जैसे उद्यत भय का कारण होता है इसी प्रकार यहाँ वज्र उद्यत वज्रोद्यतक स्वामीन अभिमुखीभूत दृष्टि भृत्या नियमेन तछासने तथा वर्तंते तथाईद चंद्रादितग्रहनक्षत्रद जगत्सेशर इति यमेन क्षण अप्यश्रा वर्ततर स्वामी वज्र उद्यतक स्वामीन अच्छा, उद्यत अच्छा। यस्मिन् करे तो हो जाएगा वज्र उद्यतम वज्र उद्यत करो कर, करा, करा, हाँ, करा, करा हा होता है ता अर्थात वज्रम उद्यतम ये स कर वज्र उद्यत आगे कर के साथ कर्मधार हो जाएगा वज्र उद्यत कर ऐसे वज्र करम स्वामिनम ऐसे अर्थात स्वामी को जो सेव्य होता है अभिमुखीभूतम दृष्ट वो आ रहा है हमारे तरफ अर्थात अभिमुख करके अगर विद्यमान है तो दृष्ट देख करके भृत्या नियमेन तत्शासने वर्तनते भृतिय लोग नियमेन उसका शासन में रहते हैं शासन का उल्लंघन करने से ये वज्र उद्यत कर भय जैसा लगेगा किंतु जो बिल्कुल नियमानुवर्ती हो करके चलेंगे वही निर्भय हो सकते हैं तो इसलिए ये जगत में निर्भय होने का यही उपाय है कि बिल्कुल नियम से चलें प्रकृति का नियम कभी हम जितना मान करके चलेंगे तो उतना निर्भय हो जाएंगे अंतिम में तभी जा करके स्वरूप का अनुभव हो पाएगा इसलिए बार बार कहा जाता है कि नियमावर्ती नियमानुवर्ति हो ताकि ये संसार का भय से ऊपर उठ सकते हैं तथा तो जैसे दृष्टांत दे दिया वज्र उत्यत कर स्वामी को देख करके वृत्ति अनियम चलते हैं इसी प्रकार की इदम चंद्रा द्वित्य ग्रह नक्षत्र तारक आदि लक्षणम जगत अन्य पदार्थ हो गया जगत फिर क्या समास हो जाएगा बहुब्री <coughs> यह जगत से स्वरम से स्वरम अर्थात इनका कोई ईश्वर है स्वामी है क्यों कहते हैं कि नियमेन क्षणम अभी अविश्रांतम वर्तते नियमे न अर्थात नियमों को उल्लंघन नहीं करके ईश्वर का जैसे शासन है उसी अनुसार ये चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र सब इसी प्रकार चलते हैं क्षणमी अविश्रांतम ये जगत सर्वदा परिवर्तनशील है चेष्टाशील है क्षणम भी अबिश्रांतम एक क्षण में विश्राम नहीं है उक्त बोति ये पूरा जगत में जो नियम दिख रहा है ये नियमों का जो अर्थात अनुशासन जिनका है वो कोई विद्यमान है इस प्रकार में यह एकदद विदु स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम एक ब्रह्म अमृता अमरण धर्मस्ते होती ये एकद्द्विदु जो इनको जानते हैं <coughs> तो किस रूप से जानते हैं कहते तो समास लेंगे स्वात्म प्रवृत्ति में कैसा लेंगे तो स्वात्मा प्रवृत्ति आगे तस्य साक्षी भूतम तो उसका साक्षी अर्थात तो हमारे सारे प्रवृत्ति का वो साक्षी सर्वभूताधिवास ना उसका आरंभ कैसा है स्वता सुधर का मंत्र एक गूढ़ सर्वव्यापी सर्व सर्व सर्व सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष वहाँ कर्माध्यक्ष कहा गया यह कहते हैं अर्थात सारे प्रवृत्ति का वही साक्षी साक्ष्य कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल <coughs> तो यहाँ ये बात कह रहे हैं स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी जो, जो भी प्रवृत्ति हो रही है और सब प्रवृत्ति का वो साक्षी है तो इसलिए कहते हैं अगर हम कभी शास्त्र का उल्लंघन कर जाते हैं तो भी फल तो मिल ही जाता है क्यों कहते हैं कि स्वात्म प्रवृति सर्वेशां प्रवृति सर्वाशां प्रवृति नाम सब फल मिल जाएगा उसी मुताबिक एकम ब्रह्म वही ब्रह्म एक है जो इन प्रकार की जान लेते हैं अमृता अमरण धर्माणस ते ते अमृता भवंती अमृता का अर्थ अमरण धर्माण तो इसमें कैसे समास कहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा नहीं होगा हाँ पहले मरण धर्म में नहीं तो आप अनिच नहीं कर पाएंगे तो मरणम धर्मो यश मरणम मरणम न नपुंसक होगा मरणम धर्मो यश्य अथा यशम तो ते मरण धर्म आगे न मरण धर्म न ते मरण धर्म क्योंकि धर्मात् अनिच केवलात् केवलात्था पूर्व पद असमस्त होना चाहिए एक रहना चाहिए तो इसलिए मरण अगर पूर्वपद रहेगा केवल एकमात्र पद रहा तभी तो अनिच हो पाएगा मरणधर्माण होकर के न मरण धर्माण इति अमरण धर्माण हो गए तेती वो लोग हो जाते हैं अच्छा आगे कथम तद भयाद जगत वर्तते इतिहा तो यहाँ कह दिया गया महद भय अर्थात सभी इसी का भय से अर्थात भय भी तो रहते हैं इसके आगे उदाहरण देते हैं भयाद अग्निस्तपति भयात तपति सूर्यः, भयाद इंद्रश् वायुश्च मृत्युर्धावती पंचम भयाद अग्निस्तपति अश्य भयाद अग्नि तपति आगे अश्य का सब सभी के साथ होएगा। सूर्य भयाद तपति इंद्रस्य वायुश्च भयाद अपना अपना कार्य करते हैं मृत्युर्पंचम धावती धावति, धावति में धातु क्या होगा धाबू कोई धातु है धाबू कहां धातु है दे नहीं अभी खोज रहे हैं क्या धाबू धाबू है कि कहीं कि शायद शहर है आबू धाबू ऐसा कुछ वो ये नहीं है धू श धिय आगे क्या है सीधा हाँ। ये आदेश ना ये स्थानीय है आदेश तो फिर किसके स्थान पर ये होते हैं दान दृश्य शर्ति सद सदाम तो ये है, शर्ति सद सदाम अंतिम तीन धातु रहे आदेश क्या होता है अंतिम तीन आदेश क्या हैं? धौ शी शिदा तो ये धू किसके स्थान पर है यहाँ सरती में धातु क्या है श्री गति अर्थ का श्री को धौ आदेश होता है क्या निमित्त शीति पर तो धावती धावु गति यहाँ अच्छा गति धावु गतिशुआ में है अच्छा तो अच्छा वो भी गति अर्थ के दिया है गति शुद्ध ही अच्छा दो अर्थ दिया है तो भी हो जाएगा चलो से धावती धावु का रूप कर्तरी सब होकर के चलेगा अच्छा उसका दिया है रूप दिया है धावती अच्छा धावती ठीक है चलेगा चलिए ठीक है मान लिया <laughs> तो, अच्छा तो श्री धातु को आ, अच्छा श्री धातु को किंतु धाव आदेश नहीं किया श्री धातु को धौ आदेश किया और एच ए लगाते हैं ये क्यों ऐसा किया फिर वहां अगर धाव धातु है तो सीधा श्री को धाव आदेश कर देते क्योंकि सीति परे है जब परमेश सीति रहेगा आप धौ आदेश करेंगे परमेश का आकार बचेगा तो क्योंकि भुआदि धातु हो गया तो पर में अवकार रहेगा तो एच वे वायब सर्वदा लगेगा तो लगने से क्या होगा धाव हो जाएगा तो सर्वदा अगर धाव होगा तो यहाँ धौ आदेश करना अच्छा तो वही अर्थात तो वर्ण लाघव हुआ ये ले सकते हैं क्योंकि वर्ण ब का धाव आदेश करने से अधिक वर्ण हो जाता है धौ करेंगे धौ करने से भी दीर्घ रहा और धाव हो जाने से दीर्घ रहा आगे और फिर एक वर्ण आ जाएगा अर्धमात्रा आ जाएगा तो अर्धमात्रा लाघवन वयाकरण पुत्रोत्सव मन्यन्ते हैं अगर आधा मात्रा भी लाभ हो गया बड़ी बात है तो चलिए ठीक है ठीक है, है अधिक वयाकरण रहने से फिर पाठ में आनंद होगा ताकि विचार हो सके ठीक है अच्छा अश्य भयात अग्निस्तपति अश्य ब्राह्मण भयात भय अग्नि ये तपति तपति अर्थात अपना कर्तव्य अर्थात च्यूत नहीं हो करके पालन करता है सूर्य इसी प्रकार के अर्थात अपना कर्तव्य निष्ठ अपना कक्ष्य पथ में चलते रहते हैं इसी प्रकार के इंद्र वायु और मृत्यु पंचम पंचम कह देने से अर्थात ये पूर्णा इतने इतने को क्यों बता दिया कहते हैं ये अति प्रसिद्ध है लोकपाल होते हैं ये लोग भाष्य में भयाद भयाद अर्थात भीत्या अश्य परमेश्वर अग्निस्तपति अशेश्वर से भयात अग्निस्तपति परमेश्वर का भय से अग्नि अपना कार्य रता रहते हैं और भयात तपति सूर्य भयाद, भयाद इंद्रश्च वायुश्च <coughs> मृत्युर्धावती पंचम स्पष्ट है अर्थ इसका भय से ही सभी ये लोकपाल ये सब अर्थात महान समर्थ है फिर भी नियम से रहते हैं न ही ईश्वरा लोकपला समर्थन सता नियता चेद वज्रोद्यतक न स स्वामी भयभतायतावृत्तिर उपपद्यते। ईश्वरा लोकपला समर्थना सताम सब सनाकरण है ईश्वर ईश्वर अर्थात ऐश्वर्य वाले हैं, समर्थ है लोकपाला लोकपाल लोक का पालन करने के लिए इनको नियुक्त तो किया गया है सामर्थ्य के अनुसार समर्थान सताम ये समर्थ है तभी तो लोकपाल होते हैं वास्तविक <coughs> जीव जितना नियमानुवर्ती होता है वो उतना फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है नियंता छेद अगर वज्र उद्यता कर अब न सत ये सब इतना समर्थ है फिर भी इनका कोई अगर नियंता नहीं है और वो नियंता वज्र उद्यत कर अगर नहीं है तो स्वामी भयभीतानाम एव भृत्यानाम स्वामी भय से भयभीत है जैसे भृत्य और अपना कार्य नियम से करते हैं तो ये सब लोकपालान वाक्य का आरंभ में दिया था नहीं इसका अनुय कर लेंगे न नियता प्रवृत्तिर उपपद्यते ये अर्थापति प्रमाण अर्थात ऐसा ब्रह्म अगर नहीं होगा तो इनका नियता प्रवृत्ति नहीं उपपद्यते और कहेंगे इष्टपति इनका नियता प्रवृत्ति न हो ऐसा कह सकते हैं क्या नहीं नियता प्रवृत्ति होती है इसलिए मानना पड़ेगा कोई ना कोई इनका भी अनु शासक है इसलिए अन्यत्र उपनिषद में कहा जाएगा एक क्षत्रिय को अधिकार दिया गया है सभी का शासन करेगा क्षेत्रिय ब्राह्मण का भी शासन करेगा अगर ब्राह्मण अपना कर्तव्य तो हो रहा है तो तो फिर क्षत्रिय को अगर सबका शासन करने के लिए अधिकार दिया गया क्षत्रिय जब अपना मार्गच्युत तो होगा उसको कौन शासन करेगा कहा गया धर्म यह धर्म किसका मतलब कौन ये धर्म कहते हैं वो परमात्मा तो जितना जितना ऊपर चलेगा अंतिम में ये परमात्मा ही अनुशासन को रक्षा करने वाला ऐसा बोध होगा तो जब तक हमको बोध होता है कि जगत का किसी का शासन में हम अभी भी चल रहे हैं तो परमात्मा बहुत दूर रह जाएगा इसलिए जगत का प्रकृति का अनुशासन को पूरा पूरा जब अनुपालन करेंगे तभी तो धीरे धीरे परमात्मा का शासन दिखने लगेगा ये सब आवश्यक है जितना जितना हम उसको समझें और फिर उसी मुताबिक चलें नियता प्रवृत्ति ये जो लोकपालों का दिखता है यही प्रमाण है कि परमात्मा है आगे मंत्र है येदस बोधु प्राशरी बिस्रस तत सर्गेशोकसु शरीर कलते इेद असक बोधु प्रा शरीर शरीर सेस्रस लोकसु शरीरत्वाय कल्पते यह चेत यह अर्थात अस्मिन जन्मनी अस्मिन शरीरे बोधुम अशकद अशकद ये तो का रूप हो गया किंतु यहाँ लट का रूप लेंगे इस शरीर में बोधुम शक्नोती चेत अगर समर्थ हो गया तो इस शरीर में इसको स्पष्ट कर देते हैं शरीर से बिश्रस प्रा शरीर का गिर जाने से पहले विश्रस धातु क्या हो जाएगा श्रंशु अध संपदादिभ्य हो गया स्रस पंचमी स्रस पंचमी अंत शरीर सेस्रस प्राक बोधुम अशक शक्नो इह चेद तभी अथ सत्यमस्ती ये कह देते हैं कैन उपनिषद में इसी प्रकार के मंत्र है वहाँ नोचे अर्थात आगे अगर नहीं कर पाएगा तो ततः स्वर्गेशु लोकेशु शरीर ताय कल्पते स्वर्गेशु स्वर्गेशु अर्थात सृष्टिसु लोकेश लोकेश अर्थात आदि लोक में फिर शरीर प्राप्त करने के लिए कल्पते तो केवल पृथ्वी आदि नहीं हो सकता है कि नरक अथवा ये नीचे योनि में भी और चला जाएगा अगर प्राप्त कर लिया तो ठीक है नहीं है तो कोई निश्चय नहीं है आगे जन्म फिर क्या होगा क्योंकि जो अनंत है संचित कर्म उसमें जो बलवत होगा वही आगे जन्म निर्धारण करेगा तो संचित कर्म में आगे फिर ऐसे अर्थात परिस्थिति परिवेश प्राप्त हो जाएगा वेदांत श्रवण करके आगे चल सकते हैं ये कोई निश्चय नहीं है इसलिए कहते हैं ये कल के लिए अपेक्षा करके हैं, आज आराम कर लेना वो नहीं है न सुखात लभते सुखम बार बार शास्त्र लोग कहेंगे टीका में सूर्यादिनाम नियत प्रवृत्ति अनुपपत्या सूरयादीनावृत्ति अनुपत्तिया नियामक संभावित यमेश्वरूप तद अवगमेह यर्तव्य सूर्यादिनाम नियत प्रवृत्ति सूरयादियों में नियत प्रवृत्ति होती है अनुपपत्या अगर कोई नहीं होगा नियामक तो सूर्यादी में नियत प्रवृत्ति नहीं हो सकती है तो नियाियामक बिना समर्थानाम नियत समर्थनावृत्तिर न उपपद्यते तो नियत प्रवृत्तिर अन्यथा अनुपत्तिया नियामक कल्प्य इस प्रकार की अर्थापत्ति हो जाएगा तो कोई ना कोई नियामक रहेगा निियामक तो संभावित यदि परमेश्वर रूपम जो परमेश्वर है तद अवग यहां ज्ञान के लिए यत्न करना चाहिए भाष्य में तच्च जीवन है चेद यदि अशको सकता सन् सकता सन् जाना एकयकार ब्रह्म बोधुम अवगं प्राग पूर्व शरीर सेस्रसो अवसर अवसरसना पतना संसार बंधना विमुच्य ब्रह्म इतवनमेंग चे, चेदे यदि असक असकत्थ असकत शक्नो यदि जीवन में जानलिया सकता समर्थ होता हुआ अगर जान लिया तो जाति किसको एतद भय कारण ब्रह्म एकतद अर्थात ये सब लोकपालों का जो भय कारण ब्रह्म बोधुम बौद्धुम बो का अर्थ अवगंतुम जानने के लिए समर्थ हो जाता है कब प्राक शरीर से विश्रस अर्थ कहते हैं प्राक का अर्थ पूर्वम शरीर से विस्रस अर्थात अवस्रंसनात् शरीर घिर जाने से पहले पतनात् अर्थात मृत्यु से पहले तब क्या होगा तरी संसार बंधनात्मुच्यते तब संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा अगर नहीं न चेदबोम अर्थात बोधुम समर्थ नहीं हुआ तो ततो अच्छा ठीक है सर्गेशीका में वो बोधु शक्त सन इह चेजा तदा मुच्यते इति संबंध भाष्य में जो पंक्ति आया इह इच्छ है आगे एवा, जीवन है इह हो गया आगे बोधुम द्वितीय पंक्ति के आरंभ में है बौधुम आगे सक्तः प्रथम पंक्ति में दिया था सक्त सक्तः के आगे है सन सक्तः सन इहैव जो पहले हो गया था यह व का अन्वय दिखाते हैं चेद जानाती अगर जान लिया तदा मुच्यते मुच्यते द्वितीय पंक्ति का अंतिम में दिया था बंधनात्मुच्यते इति संबंध भाष्य का दो पंक्ति मुख्य पदों का अन्वय दिखा दिए बाकी सब तो पदों का अर्थ हो गया आगे भाष्य में न चेद असक ततो असकदोद अनबोधा अर्थात इस जन्म में अगर जान नहीं पाया तो सर्गेशु सर्गेशु का अर्थ कहते हैं इति सृज्य सृज्यु स्रष्ट अच्छा अच्छा सर्गेशु क्या सृज्य स्रष्टव्य प्राणि सर्गा पृथिव्यादा तु सर्ग का अर्थोग पृथिव्याद तो सर्ग शब्द से कैसे कह दिया गया कहते हैं सृज्यंते अस्मिन सर्ग इस प्रकार yesu, के सृज धातु से घई करेंगे अधिकरण अर्थ में सृज्यंते ये शु कौन सृज्यंते कहते हैं सृष्टव्या प्राणि जो प्राणी सब सृष्ट होते हैं इति सर्गा पृथ्व्यादय लोका तो जिसमें ये प्राणी सृष्ट होते हैं वो लोकों को यहाँ सर्ग शब्द से कह दिया गया तेशु सर्गेशु लोकेश वो सब लोक में शरीरत्वाय शरीरत्वाय अर्थात शरीर, शरीर, तो शरीर भावाय शरीर भाव को प्राप्त करने के लिए कल्पते समर्थो भगवती शरीर प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है अर्थात बड़ा सामर्थ्य फिर आ जाएगा क्या आ जाएगा अब शरीर फिर मिल जाएगा ये बड़ा सामर्थ्य तो शरीरम घृणाती फिर शरीर प्राप्त होगा इसलिए कहा जाता है कि ये भवसुखे सुखे दोष अनुसंधि ये संसार में सर्वदा जो थोड़ा बहुत सुख मिलता है उसमें भी दोष देखे वो दुख का कारण है इसे विचार करे तस्मात शरीर प्राग आत्मबोधाय यत्न आस्थेय तस्मात इसलिए क्या करना है तस्मात का अर्थ क्योंकि अगर नहीं जान पाया तो पुनः शरीर प्राप्त होगा और कठोपनिषद में हम लोग देख करके थे ना यो निम्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देन स्थाणुमन्य नुसंगयंती यथा कर्म यथा श्रुतम् ये मंत्र गया आएगा आगे गया, गया। इत्योग तो आगे स्थाणुमन्य नुसंग यंती वो भी आगे कह देते हैं नहीं तो हम सोचेंगे कि शरीरत्वाय देही ऐसे शरीर मिल जाएगा फिर मनुष्य शरीर हो जाएगा वेदांत श्रवण फिर करेंगे कहते हैं स्थाणु अन्य अनुसंगयंती वो भी हो सकता है यथा कर्म यथा सुतम ये संचित अनंत है तो इसलिए कहते हैं तस्मात्र शरीर सनात प्राग यह शरीर विसृंसन प पतन नष्ट हो जाने से पहले आत्मबोधा यत्न अस्थेय आत्मनः बोध तस्में उसके लिए यत्न प्रयत्न अस्थेय आसमंता तथा पूरा पूरा करना चाहिए अच्छा यह मंत्र पूरा हुआ ठीक है आज यहाँ तक आगे चार दिन अवकाश रहेगा चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपदा और बुध द्वितीय आएगा ये चार दिन अवकाश रहेगा जैसे कल सूचना दिया गया था कि परसों अर्थात पूर्णिमा के दिन ये उपाय होना है प्रायश्चित कर्म सात बजे यहाँ से निकलना है ना साढ़े छः साढ़े छह बजे पहुंचना है सात बजे निकलना, साढ़े छह बजे निकलेंगे से कैसा बात है? हो ठीक है साढ़े छह बजे आ जाएंगे अच्छा तब